ओशो ध्यान सूत्र सदगुरु ओशो की अमृतवाणी ट्रैक पांच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 और आपको चारों तरफ का दुख भी दिखाई ना पड़े ये संभव है यह संभव है कि बिल्कुल कांटों के बीच में कोई व्यक्ति फूलों में हो इसके विपरीत भी संभव है यह हमारे ऊपर निर्भर है यह मनुष्य के ऊपर निर्भर है कि वह अपने को कहां स्थापित कर देता है वह अपने को कहां बिठा देता है यह हमारे ऊपर निर्भर है कि हम स्वर्ग में रहते हैं या नरक में रहते हैं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 वो आदमी मरने को है और दूसरा हाथ नहीं खोल रहा है वो मर गया दो क्षण बाद हाथ खोला गया कुछ गंदे सिक्के हुए इकट्ठे किए हुए था थे मुट्ठी बांधी हुई कुछ गंदे सिक्के उसे पता है मर रहा लेकिन है लेकिन मुट्ठी बंधी हुई है साधारण सिक्कों को हम संभालना जानते हैं सब जानते हैं और जो श्रेष्ठम सिक्के हैं उन्हें संभालने का हमें कुछ पता नहीं और हम उसी भिकमंगे की तरह है जो एक दिन मुठ्ठी बंद किए हुए पाए जाएंगे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 जिसकी एक दिन पत्नी माँ हो जाए पत्नी को छोड़ के भाग जाने वाला नहीं सच्चा सन्यासी वो है जिसकी एक दिन पत्नी माँ बन जाए सच्ची संन्यासी में वो है जो एक दिन अपने पति को अपने पुत्र की तरह अनुभव कर पाए एक पुराने ऋषि सूत्रों में एक अद्भुत बात कही गई है पुराना ऋषि कभी आशीर्वाद देता था कि तुम्हारे दस पुत्र हो और ईश्वर करे ग्यारहवा पुत्र तुम्हारा पति हो जाए